शिवपुराण रुद्र संहिता तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियाँ टूट पड़ी क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्तिभाव से आराधना नहीं की कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ यह तेरा कैसा गर्व है यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे आज तेरा मुँह जल जाएगा तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ हैं वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा श्री हरे और विधाता आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए उनके मुख से कोई बात नहीं निकली वे इस तरह खड़े या बैठे रहे गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई गण बोले महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे प्रभो यज्ञ में आपका भाग न देख सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया यह देख दस हजार से अधिक पार्षद दज्जाव शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट वहां मर गए शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए विवेक पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए परंतु विरोधी भिगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके प्रभो विश्वभर देहि हम लोग आज आपके शरण में आए हैं दयालो वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए निर्भय कीजिए महाप्रभो उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और वाले का और दक्ष आदि भी सारा कह अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया देवर तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा तथा शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा मुने भगवान शंकर के पटकते ही जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ देवर से उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी दस अंगुल अधिक होकर खड़े हुए वे देखने में प्रयाग्नि के समान जान पड़ते थे उनका शरीर बहुत ऊंचा था वे एक हजार भुजाओं से युक्त थे उन सर्व महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से सौ प्रकार के ज्वर और तेरह प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा